irsat <laughs> judi नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूँगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आज हम लोग करियर काउंसिलिंग के बारे में और कुछ खास ह्यूमन वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देने वाली बातें शेयर करेंगे आज के हमारे ख़ास मेहमान मनीषा सोनावन हैं जो पिछले 15 साल से इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ाती है तो आइए आज हम उनसे करियर काउंसिलिंग की कुछ बातें समझेंगे मनीषा सोनावन बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू आप सभी से जुड़ने के लिए आज हमने टॉपिक चूज़ किया है करियर काउंसलिंग हम थोड़ा सा करियर काउंसलिंग के बारे में आज डेप्थ में समझेंगे ऐसे तो हमने वर्बली उसको जाना है कि वो एक करियर ऑप्शन मीन्स एक ओनली मनी ऑप्शन या एजुकेशन ऑप्शन होता है लेकिन करियर एक्चुअल क्या होता है ये कहाँ से शुरू होता है इसका स्टार्टअप मैके मैकेज़म क्या है और ये आपको कैसे होलिस्टिक डेवलपमेंट की हीलिंग प्रोवाइड करता है लाइक आपका प्रोफेशनल ग्रोथ क्या है पर्सनल ग्रोथ क्या है इकोनॉमिकल ग्रोथ क्या है सोशल ग्रोथ क्या है तो फर्स्ट हम चर्चा करेंगे करियर माना ये एक जीवन यात्रा है और जीवन यात्रा हमारी बचपन से ही शुरू हो जाती है करियर को हम लाइवलीहुड और लाइवलीनेस भी कहते हैं करियर ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हम एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद या कौन सा सेटअप मैकेनिज़म हम करें ये ऐसी चीज़ नहीं है करियर एक ये बिग टर्मिनोलॉजी है जिसमें हम उसमें आजीविका देखते हैं व्यवसाय देखते हैं प्रोफेशन देखते हैं अचीवमेंट्स देखते हैं मोटिवेशन देखते हैं और राइट यूटिलाइजेशन इन द्यूमन वर्ल्ड ये सब चीज़ें करियर ऑप्शंस में आ जाती है तो बहुत सारे बच्चों को स्टूडेंट्स को ये सवाल क्रिएट होता है कि हम अपना करियर कैसे चूज़ करें तो करियर चूज़ करने के लिए मेनली एक साइको फिज़िकल टेस्ट होता है वो साइको फिज़िकल टेस्ट आपका इंटरेस्ट का टेस्ट होता है कि बचपन में कौन से सब्जेक्ट आपको लाइकिंग सब्जेक्ट रहे हैं किसमें आपने इंटरेस्ट डेवलप किया है कौन सी आपकी हॉबीज़ रही हुई है ये एक फिजियोलॉजिकल फी, और आप कह सकते हैं साइकोलॉजिकल नेचर होता है वो अपने स्वभाव से भी डेवलप्ड होता है मतलब बचपन में जो अपनी हॉबी है लाइक आपको स्पोर्ट्स अच्छा लगता है म्यूज़िक अच्छा लगता है आर्ट्स अच्छा लगता है कॉमर्स अच्छा लगता है साइंस अच्छा लगता है कि अपना स्ट्रीम ऑफ नेचर कैसे है अपना स्वभाव कैसे है उससे आप अपना करियर पाथ चूज़ कर सकते हैं तो अभी तो इंडिया में यूनिक करियर डेवलपमेंट करके कोर्स चल रहे हैं दैट यूनिक करियर डेवलपमेंट में प्रोफेशनल काउंसलर्स होते हैं वो प्रोफेशनल काउंसलर्स सबको प्रॉपरली आपके सब्जेक्ट के हिसाब से या आपकी जो भी क्यूरीज अरेज़ होती है क्वेश्चंस अराइज होते हैं उस हिसाब से आपको एप्टीट्यूड टेस्ट करवाते हैं ये एप्टीट्यूड टेस्ट आपकी योग्यता से बिलोंग करता है आपके कौशल्य से बिलोंग करता है और ये एप्टीट्यूड टेस्ट में आप खुद का सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ चेकिंग और सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं तो सेल्फ असेसमेंट करने के लिए मेनली आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि सेल्फ असेसमेंट में जीवन से आपको क्या चाहिए ये आपका फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए करियर चूज करने में तो उसमें मेनली थ्री पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जी. कि फ़र्स्ट पॉइंट है फिनेंशियल स्टेबिलिटी आप चाहते हैं करियर से या नेम चाहते हैं नेम माना फेम प्रेस्टीज आप चाहते हैं और तीसरा होता है फास्ट डेवलपमेंट और फास्ट प्रोग्रेस इन दैट करियर आप क्या चाहते हैं ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया उसको हम बोलते हैं सेल्फ असमेंट टेस्ट दूसरा एक होता है आपके कौन से फेवरेट सब्जेक्ट बचपन में रहे हैं दैट इज आपका अकाउंटिंग है आपका साइंस है आपका मैथ्स बैकग्राउंड अच्छा था आपका हिस्ट्री अच्छा था आपका ज्योग्राफी अच्छा था तो ये फेवरेट सब्जेक्ट सबके कौन से रहे हैं mm, mm, फिर बाद में हम चर्चा करेंगे कि इंटरेस्ट आपका किस में है माना आप सॉफ्ट स्किल में अच्छे हैं आप टेक्निकल स्किल्स में अच्छे हैं या पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आप अच्छे हैं तो उस हिसाब से उस इंटरेस्ट से भी आप अपना गोल सेट करियर के लिए कर सकते हैं तो गोल सेटिंग मेनली टू टाइप्स के होते हैं फर्स्ट शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं और दूसरा जो होता है लॉन्ग टर्म गोल अभी करियर हम इस टाइम पे बहुत देप से जान पा रहे हैं करियर इज़ नॉट ओनली द जॉब कि हुँ, आप हुँ. जो बाहर सर्च कर रहे हैं करियर माना वो आपको इंटरनल चीज़ें क्या प्रोवाइड कर रहा है करियर hmm. आपको ये नहीं है कि मनी प्रोवाइड कर रहा है ओनली बट इंटरनली आपकी क्या ग्रोथ हो रही है आपको खुशी मिल रही है आप सामाजिक स्तर पे बहुत समाज को बहुत ऊंचे तरीके से बढ़ा रहे हैं कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं कुछ न्यू न्यू इन्वेंशंस कर रहे हैं आप सोशली क्या कर पा रहे हैं फिनेंशली क्या कर पा रहे हैं फैमिली वाइज क्या कर पा रहे हैं ये भी चीज़ें करियर में देखी जा सकती हैं तो करियर में गोल सेट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जिसमें हम शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स देख पाते हैं तो ये खुद ही खुद का एनालिसिस करके खुद चेकिंग करके अपने को नोट डाउन करने होंगे हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं लाइफ से रिलेटेड और करियर से रिलेटेड ये दोनों एम अगर आपके मैच होते हैं लाइफ और करियर के तभी आप जीवन में ट्रूली सक्सेस पाते हैं करियर से भी और खुद के लाइफ से भी करियर ये एक बहुत लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव है करियर लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव क्यों है ये आपके निचितम जीवन से बहुत जुड़ा हुआ है तो जीवन में और जीवन से हमें क्या चाहिए वो डिसाइड करता है कि हमारी लाइफ जर्नी कैसे होगी हमारी लाइफ पाथ कैसा होगा क्योंकि ऐट द एंड ऑफ द डे आपको उससे सटिस्फेक्शन होना चाहिए उससे खुशी होनी चाहिए कि भगवान ने हमें जो जीवन दिया है वो सफल हुआ हमारे करियर से और कुछ अचीवमेंट्स हम खुद के लिए और औरों के लिए भी कर पाए खुद भी मोटिवेशन लेके हमने खुद को भी मोटिवेट किया और पूरे सोसाइटी और वर्ल्ड को भी हम मोटिवेट कर पाए जी, ये एक उदाहरण तो से हम समझते हैं कि एक लड़का था उसको जॉब नहीं मिल रहा था जी, जी। तो वो बार बार भगवान से कंप्लेंट किया जा रहा था कि भगवान मुझे हमेशा फेल्योर मिलता है मुझे कभी भी जॉब ऑफर नहीं होता है जब भी मैं इंटरव्यू में जाता हूँ तो मैं रिजेक्ट हो जाता हूँ और मैं बहुत टेंशन में आ गया हूँ बहुत डिप्रेस्ड हूँ तो भगवान जी ने उन्हों को एक टास्क दिया उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा पत्थर है आपके सामने ये पत्थर को आपको धक्का देना है <laughs> तो ये टास्क उस भगवान जी ने उनको दिया तो डेली ये लड़का बहुत घंटे उस पत्थर को हिला रहा था हिला रहा था, हिला रहा था पर दो महीने हो गए एक इंच भी पत्थर हिला नहीं तो उसका फ्रेंड आता है और बोलता है कि अरे आपने तो क्या भगवान जी को भी कंप्लेंट कर दिया फेल्योर के बारे में तभी भी ये पत्थर नहीं हिल रहा है तो जॉब कैसे आपको ऑफर होगा तो ये तो तो वो बोलने लगा कि ये पत्थर तो कितना बड़ा पत्थर है दो महीने से मैं हिला रहा हूँ लेकिन एक इंच तक वो हिल नहीं रहा है तो फ्रेंड बोलता है कि आप ये प्रोजेक्ट जो भगवान जी ने आपको दिया है पत्थर हिलाने का वो रिजेक्ट कर दो और बोल दो कि हमें नहीं चाहिए ये प्रोजेक्ट मैं नहीं हिलाऊंगा तो उसने दो महीने के बाद फिर भगवान जी को बोला कि भगवान जी हम ये प्रोजेक्ट आपने जो दिया हुआ टास्क है धक्का लगाने का पत्थर का ये हम नहीं करेंगे क्योंकि ये एक इंच भी हिला नहीं है और कोई चेंज इसमें आया नहीं है तो भगवान जी ने कहा हाँ आप सही बोल रहे हैं बाहर के मायने में इसमें एक इंच भी पत्थर हिला नहीं है लेकिन अंदर बहुत कुछ हिल गया है आपका फिजिकल बॉडी आप देखो हुँ, हुँ. कि कितना आप फिजिकली स्ट्रांग हो गए हैं कितने बायसेप ट्राइसेप्ट आपके बन गए हैं माना फेल्यूर जो होता है जीवन में या करियर में भी हम देखें तो ये कई बार लगता है कि बाहर की चीज़ें तो कुछ हिल नहीं रही हैं या कुछ हम सक्सेस नहीं पा रहे हैं लेकिन अंदर में बहुत कुछ हिला होता है <laughs> हिला माना इन द पॉजिटिव सेंस अंदर में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ <laughs> होता, है। होता, है। होता है कि अंदर में उसका तो बॉडी एकदम फिट हो गया तो वो भी हंसने लगा भगवान जी का उसने शुक्रिया किया कि हाँ अंदर में तो बहुत सारी चीज़ें मेरी परिवर्तन हुई है तो इसीलिए उसने फाइनल ख़ुद को समझाया कि ये मेरे लिए फेलियर्स नहीं थे हर एक इंटरव्यू से मैंने सीखा है और क्या ग्रोथ करनी चाहिए आगे के लिए तो इससे पता चलता है कि फेलियर्स इन करियर पाथ इज़ नथिंग बट योर इनर एक्सरसाइज ऑफ माइंड टू तो प्रिपेयर फॉर द बेटर डेवलपमेंट करियर एक बेटर डेवलपमेंट होता है तो ये हमारा इनर एक्सरसाइज भी करता है जी जी मनीषा जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया आशा करूँगा हमारे सभी श्रोता श्रोताबंधओं को भी अच्छा लग रहा है कि किस तरह से करियर चूज करना एक इम्पॉर्टेंट रोल है और उसके बाद उसके ऊपर काम करना ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है और साथ ही साथ फेलियर या फिर सक्सेस ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के अलग पूरक है तो हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ चीज़ें जो हैं हमारे लिए बेनिफिशियल है तो बहुत ही सुंदर स्टोरी के साथ आपने इस चीज़ को बताने की कोशिश की आइए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं रेडियो मधु वन वन सुनते रहो मुस्कते रहो नमस्कार बैक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आज के हमारे विशेष मेहमान मनीषा सोना हमारे साथ है और उनसे हम लोग बातें कर रहे हैं करियर को लेकर काउंसलिंग को लेकर आइए आगे सुनते हैं कैसे हमारे जीवन में मूल्य जो है हमें सशक्त और मजबूत करियर बनाने में हेल्प करते हैं थैंक यू शुक्रिया है सबका फर्स्टली हमने बातें की कि करियर कैसे हम चूज करें हमारा लाइकिन डेवलपमेंट एरिया क्या है और हम किस प्रकार की ग्रोथ करियर से चाहते हैं दैट इज़ फिनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं पर्सनल ग्रोथ चाहते हैं या प्रोफेशनल ग्रोथ चाहते हैं लेकिन नाउज़ एरा और आप कह सकते हैं नाउज नाउ डेज करियर और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ ये साथ साथ चल रहा है जिसमें ह्यूमन वैल्यू यानी कि नैतिक मूल्य जिसमें है वो अपने करियर पाथ में बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ सकता है क्योंकि फर्स्टली भी हमने बात किया कि करियर नॉट ओनली फिनेशियल स्टेबिलिटी बट इट आल्सो गिव्स यू मेंटल स्टेबिलिटी सपोज़ ये एक एग्जांपल से जानते हैं आप अपने एक ऑफिस में जॉब कर रहे हैं वहाँ पे आपको बहुत सारा अच्छा पैकेज मिल रहा है फिनेन्शियल ग्रोथ बहुत है लेकिन आपको स्ट्रेस है आपको टेंशन है आपको एंजाइटी है तो इंटरनल तो कुछ मिल नहीं रहा है आपको लेकिन एक्सटर्नली आपको फिनेंशियल ग्रोथ मिल रहा है और न वहाँ पर माइंड का हेल्थ ज़ीरो है बट मनी हेल्थ सब कुछ है तो करियर डेवलपमेंट एंड वैल्यूज़ ये अगर साथ, साथ चलता है Hmm. तो हमारे जॉब हो या बिजनेस सेक्टर हो या अकाउंट्स हो ये सभी सेक्टर्स में हम ये नैतिक मूल्य यूज़ करके पीस प्रॉस्पैरिटी रिस्पेक्ट अप्रिसिएशन फोकस ऑन पर्टिकुलर गोल ये वैल्यू सेट करके हम खुद भी खुद के माइंड को कंट्रोल करके औरों को भी जॉब सेटिस्फैक्शन उसमें ला सकते हैं तो थोड़ा सा नैतिक मूल्य के बारे में हम समझेंगे नैतिक मूल्य कैसे स्टार्ट होते हैं बेसिकली नैतिक मूल्य चार स्तरों पर हम काम करते हैं फर्स्ट उसका स्तर है सेल्फ कि आपको खुद पर काम करना होगा खुद पर काम करना मींस राइट अंडरस्टैंडिंग आपको समझना होगा चीज़ें कि राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है सही क्या है और गलत क्या है और दूसरा होता है सेल्फ डिसीजन पावर दैट इज़ कॉल्ड एज अ टू डिसाइड द राइट थिंग्स एट अ राइट टाइम अगर डिसीजंस हमारे जीवन में सही है तभी हम हमारे करियर का भी पूरा पूरा लाभ ले सकते हैं या करियर से हमें खुशी हो सकती है तो राइट right अंडरस्टैंडिंग के लिए सही क्या है गलत क्या है उसके लिए आपको आपके जीवन से कहाँ से आपको सुख महसूस हो रहा है हारमनी महसूस हो रही है इस चीज के बारे में भी सोचना होगा हारमनी एक ऐसी चीज़ है जो हमें सेल्फ रियलाइजेशन कराती है हारमनी से हम हैप्पीनेस इंडेक्स को जान सकते हैं माना हारमनी जो होता है वो हमारे जीवन का हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है तो मनी जो करियर से मिल रहा है आप कैल्कुलेट करना वो हैप्पीनेस इंडेक्स आपका इंटरनल है या एक्सटर्नल है क्योंकि ये दो चीज़ें बेसिकली देखी जाती है करियर में इंटरनल हैप्पीनेस इंडेक्स एंड एक्सटर्नल हैप्पीनेस इंडेक्स अगर आपको फेल्यूर आ जाता है जॉब में या किसी भी तरह से आपको जॉब से रिजाइन करना पड़ता है और मंथली मनी नहीं आ रहा है उस टाइम पे मीन्स आपने जो करियर पा चूज़ किया था नॉलेज तो है आपके पास सिर्फ पैसे नहीं आ रहे हैं उस नॉलेज से तो आप डिप्रेशन में चले जाएँगे आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा माना ये सब एक्सटर्नल चीज़ें से बिलोंग करती है लेकिन उसमें अपने जीवन के नैतिक मूल्य अगर आप देखते हैं उसमें आप स्टेबल रहते हैं फेल्यूर में तो वो करियर का फेल्यूर नहीं कहा जाएगा क्योंकि आपके जीवन मूल्यों ने उस करियर फेल्यूर को ग्रोथ की तरफ या सक्सेस इंडेक्स की तरफ या हारमनी और आप कह सकते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स आपका बढ़ जाता है आपको खुशी होती है उस जॉब से भी तो पर्सनली मैं यही कहना चाहूँगी कि जहाँ पर भी आप बिजनेस कर रहे हैं जॉब कर रहे हैं, सोशल सेक्टर्स है साइकोलॉजिकल सेक्टर्स है, है जो भी सेक्टर से, उसमें आपको हैप्पीनेस और हार्मनी कैसे प्राप्त हो इस चीज़ों पे आप काम कर सकते हैं उसके लिए मेन जो पॉइंट है वो है आत्मसंयम और आत्म नियंत्रण जिसको हम कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन और सोल रियलाइजेशन भी कहते हैं जो एक प्रकार का डिसिप्लिन होता है अनुशासन होता है जिसमें ह आप अपने राइट एंड रोंग्स थिंक को अच्छे से पहचान सकते हैं जब आप आपके राइट और रॉंग को अच्छे से पहचानेंगे तो आपको कोई भी चीज़ का कोई भी चीज़ करने में सहायता मिल सकती है वो सोशल तरीके से मिल सकती है फैमिली की तरह से मिल सकती है अगर सेल्फ डेवलप होता है माना सोल डेवलप होता है सेल्फ रिफ्लेक्शन से तो सेकेंडली आप अपनी फैमिली की ग्रोथ भी होलिस्टिक हीलिंग से कर सकते हैं होलिस्टिक हीलिंग एक बहुत बड़ा अप्रोच है जहां पर हम पर्सनल डेवलपमेंट प्रोफेशनल डेवलपमेंट इकोनॉमिकल डेवलपमेंट फैमिली डेवलपमेंट और बाद में फिनंशियल डेवलपमेंट स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का बात करते हैं जब सेल्फ डेवलप हो जाएगा ये पांच या छः स्तरों पे होलिस्टिक uh, हिलिंग के तो ऑटोमेटिकली आप जिनके साथ भी रहते हैं वो आपकी फ़ैमिली है तो वो फैमिली को आप ग्रोथ कर पाएंगे इन सभी स्तरों पर फिर ये फैमिली फिर सोशल डेवलपमेंट में आप हेल्प कर पाएंगे फिर आप स्परिचुअल डेवलपमेंट में ग्रोथ कर पाएंगे और बाद में ओवरऑल आप वर्ल्ड को इस पूरी सृष्टि के डेवलपमेंट को भी मदद कर सकते हैं और दूसरा एक है अच्छे विचार और अच्छा व्यवहार अगर हमारे हमारा हम इंजीनियर हैं डॉक्टर हैं बहुत बड़ा हमारा एजुकेशन है लेकिन हमें बात करने का तरीका नहीं है हमारे विचार अच्छे नहीं हैं हमारा आचरण अच्छा नहीं है हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है तो हमारी हैंडलिंग कैपेसिटी उस केस में ज़ीरो हो जाती है और आप दूसरों को पीसफुल मैनर से लीडरशिप नहीं दे पाते हैं तो अगर आपको बेस्ट लीडर बनना है आपके करियर में आपको दूसरों को गाइड करना है और उससे आप कह सकते हैं हर एक की इच्छा होती है ख़ुद को प्रेस्टीज मिले नेम मिले ये बुरी चीज़ नहीं मानती हूँ मैं अच्छी चीज़ है नेम मिले फेम मिले प्रेस्टीज मिले लेकिन वो मिलने के लिए आपको खुद के ऊपर भी बहुत बड़ा आत्मनियंत्रण और बहुत पेशेंस से काम करना होगा वो तभी हो पाएगा जब आप नैतिक मूल्य अपने जीवन में धारण करते हैं तभी आप कह सकते हैं आप जीवन के हर स्तर पर बिकॉज जीवन सिर्फ आपका करियर नहीं है जीवन आपका एक एक सेकंद है तो जीवन का हर एक सेकंद आप करियर मानकर अगर चलते हैं तो हर एक सेकंद आपका सफल हो सकता है आप सक्सेस ग्रोथ को पा सकते हैं तो फिर आपको इंटरनली फील होगा कि जो मेरा जीवन है वो बहुत अच्छी तरीके से या सक्सेसफुली पीसफुली हारमोनी और ब्लीस से चल रहा है बिल्कुल बिल्कुल मनीषा सोनाव ने ये बहुत ही सुंदर बातें आपने बताया कैसे हम अपने करियर को फ्रेम आउट कर सकते हैं और उसमें वैल्यूज़ कैसे हमारे जीवन को हमारे करियर को एनहांस करते हैं वो भी बातें आपने बताया चलिए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर बातें करते हैं आप सुन रहे हैं रेडियो मन वन जीरो पर जीवन कौशल इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं सुनते रहो मुस्कुराते रहो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 हमारा मिशन है। नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं आज करियर काउंसलिंग को लेकर हम बातें कर रहे हैं मनीषा सोना हमारे साथ हैं जिनसे बातें हुई और बहुत ही सुंदर जो है उन्होंने वैल्यू बेस्ड करियर के बारे में बताया और उसके बाद स्पीचवैलिटी के बारे में बताया, बताया और ये सारी चीज़ें जो है हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए जीवन को सुंदर बनाने के लिए हैं तो आई करियर में हम लोग जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो नए नए टास्क हमारे पास आते हैं फिर उसमें टिके रहना एक ही जॉब पे आगे बढ़ना प्रोग्रेस करना ये बहुत मुश्किल वाला काम फिर बाद में लगता है लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है कि हम लोग जल्दी जल्दी जॉब जो है थोड़ा पैसा उधर ज़्यादा मिल रहा है थोड़ा सा एडवाइजन अच्छा मिल रहा है तो तुरंत जॉब क्यूट करते हैं और दूसरे जॉब को ले लेते हैं तो ये जो प्रक्रिया है ये बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो इसमें आदमी जो है एक बार उसका नेचर में आ जाता है कि थोड़ा जहाँ मिलेगा ज़्यादा उधर चले जाएँगे तो फिर वो लाइवल नहीं रहता है व्यक्ति हमेशा जो है कहीं ना कहीं उसको भरोसा टूट जाता है लोगों का उसमें तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जहाँ हो वहाँ प्रोग्रेस भी हो और टीके भी रहे तो आइए मनीषा जी को फिर मैं जोड़ना चाहूँगा आप सभी के साथ में मनीषा जी इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और एक संदेश सुंदर हमारे विद्यार्थी मित्रों को ज़रूर दें ताकि वो अपने करियर को अच्छे से फ्रेम आउट कर सकें और आगे बढ़ सके जी जरूर हम सभी से कहना चाहेंगे कि करियर हमारा लाइफ पाथ डेवलप करता है लाइफ जर्नी डिसाइड करता है तो ये तो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट हो जाता है एक अच्छा करियर आपको पैसा देता है सम्मान देता है एक अच्छा उद्देश्य भी देता है लेकिन आप अच्छा सम्मान अच्छा पैसा उद्देश्य तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आपके करियर सॉफ्ट स्किल के साथ साथ आप में नैतिक मूल्य भी हो अच्छे यूनिवर्सल वैल्यूज़ भी हो, तो आप गर्व से कह सकते हैं खुशी से कह सकते हैं कि मेरा जो ये जीवन है ये सोशली और वर्ल्ड वाइड ये एक उपयुक्तकारक जीवन है ये एहसास जब किसी को हो जाता है तो उसके करियर के साथ उसको बहुत खुशी शांति और आनंद महसूस होता है तो मैं सभी से कहना चाहूँगी आप डेफिनेटली प्रोफेशनली आपका करियर जो हमने प्रोफेशनल काउंसलिंग जो है साइकोफिजिकल टेस्ट है आपके फेवरेट इंटरेस्ट है सब्जेक्ट्स है इसे तो आपको करना ही करना है लेकिन ये करियर्स के साथ साथ आप अपने जीवन में नैतिक मूल्य यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ को ऐड जब करते चलेंगे तब मैं डेफिनेटली कह पाऊंगी, आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर कि यू आर गेटिंग सक्सेस इंटरनली एंड एक्सटर्नली इंटरनली माइंड वाइज एंड एक्सटर्नली नेम फेम एंड प्रेस्टीज वाइज थैंक यू जी मनीषा जी काफ़ी अच्छी बात है आपने बता दिया कि कैसे हम अपने अंदर जो है एक फ़ोकस करके हम अपने करियर को अगर चूज़ कर लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बढ़िया काम हो जाता है क्योंकि करियर में टाइम इम्पॉर्टेंस है टाइम जब आप देते हैं सिलेक्शन के लिए आपकी रुचि आपके इंटरेस्ट और जैसे शुरू शुरू में मनीषा जी ने बताया कि कैसे आप अपना करियर को चूज़ करें जो आपके स्ट्रेंथ हैं उसको समझ के अगर आप करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए रुचि के अनुसार तो वो लॉन्ग टर्म आप वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं अगर इंटरेस्ट टेड चीज़ें नहीं हैं तो थोड़ी सी दिक्कतें बाद में हो जाती हैं कि आप काम तो कर लेते हैं पैसे तो आ जाते हैं लेकिन जो संतोष है सेटिसफैक्शन है उसकी कमी रह जाती है जा। तो इसीलिए ये यह, यहाँ पर एक बार थोड़ा सा आप आत्म मंथन ज़रूर कीजिए जैसे आपको अपना स्ट्रेंथ एंड इंटरेस्ट फील्ड मालूम पड़े और फिर उसी से सेग्रीगेटेड कोई भी फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं उसी में कोई अच्छा स्ट्रीम जो आपकी रुचि का हो जहाँ पर आपको अनुकूल लगता है और अच्छा लगता है वही चीज़ों को आपको फोकस करके चूज़ करना तो मनीषा जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बहुत अच्छी बातें बताया और करियर के साथ साथ ह्यूमन वैल्यूज़ और फिर स्परिचुअलिटी को भी कैसे एनहानस कर सकते हैं वो चीज़ें आपने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया थैंक यू सो मच चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलता है अगले करियर एपिसोड में तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते हम गणिसा जय हिंद जय भर ओम शांति सुनते रहो नमस्कर रहो Just you and me. a no. बा करो मै शुक्रिया तेरा ओ मेरे भगवा कर दी मुझ पे कृपा जो